देवी भागवत नवम स्कुल उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर हंसी छा गई उन देवियों ने विनय पूर्वक साथ भी तुलसी का हाथ पकड़कर कर उसे भवन, भवन में प्रवेश कराया वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी ये देवी तुलसी के आठ नाम है यह सार्थक नाम वाली स्तोत्र के रूप में परिणित है जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा तुलसी कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगल में प्रागट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि ने उसकी पूजा संपन्न की तभी से यह नियम बन गया है कि इस कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्तिभाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह दस हजार गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है इस तुलसी नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतान पुरुष बन जाता है, जिसे पा और पापी पापों से मुक्त हो जाता है नारद यह तुलसी स्त्रोत्र बतला दिया अब ध्यान और पूजा विधि सुनो तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो वेद की कंठ शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की शक्ति है ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्तिपूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोरशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए परम साधवी तुलसी पुष्पों में सार है इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है किए हुए पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती वेदों में इनकी महिमा वर्णित है सभी अवस्थाओं में ये पवित्रता में बनी रहती है तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि है भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं सभी को इन्हें पाने की इच्छा लगी रहती है विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी नित्य मुक्त हैं मुक्ति और भगवान श्रीहरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ तुलसी पुता मनोहराय ज्वलिशुखोपमेशलनाय शान वेदेश भाषित पवित्र रूपा सर्वासु तुलसीताम भरी भक्ति विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन अमन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे नारद तुलसी का उपाख्यान कर चुका पुनः क्या सुनना चाहते हो